महाभारत द्रोण अष्टति तमोध्याय द्रोणाचार्य और सात्विकी का अद्भुत युद्ध ध्रा उच बास्मतेमे च मोक्षिते तेन मृष्णि प्रवीरेन संजय अमर्षिवास सर्वश्रभता नरव्याघ्र सिने पौत्रे द्रोण पूछा संजय जब विष्णुवंश के प्रमुख वीर युधान, युधान ने आचार्य द्रोण के उस बाण को काट दिया और धृष्ट को प्राण संकट से बचा लिया तब अमरस में भरे हुए संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाधनुधर नरव्याघ्र द्रोणाचार्य ने उस युद्धस्थल में सात्विकी के प्रति क्या किया संजय उवाच संुत क्रोध विशोता दीक्ष धारे सुदशन सिता चंसन संभासाक्ष महोरघ इव स्वसन संजय ने कहा महाराज उस समय क्रोध और अमरस से लाल आखे किए ने फुफकारते हुए महानाग के समान बड़े वेग से की किया, क्रोधी उसका साग का विष था खींचा हुआ धनुष, फैलाए हुए मुख के समान जान पड़ता था, तीखी धार वाले बाण, दांतों के समान थे और तेज धार वाले नाराज दाढ़ों का काम देते थे नरवीर प्रमोदित सोहिर महाजी युदा उपाद्रवत हर्ष में भरे हुए नरवीर द्रोणाचार्य ने अपने महान वेगशाली लाल घोड़ों द्वारा जो मानो आकाश में उड़ रहे और पर्वत को लांघ रहे थे सुवर्ण में पंख वाले बाणों की वर्षा करते हुए वहाँ युद्धान पर आक्रमण किया सर्पात महावर समृत घोष बलाहकुका नाराज बहु विद्युत शक्ति खड्गा सनिधरम क्रोध बेग समुत्त्थितम द्रोण बेघ अना है मारुथ चोधित उस समय तो द्रोणाचार अश्वरूपी वायु से संचालित अनिवार्य मेघ के समान हो रहे थे बाणों का प्रहार ही उनके द्वारा की जाने वाली महावृष्टि था रथ की घरघराहट ही मेघ की गर्जना थी धनुष का खींचना ही धारावाहिक वृष्टि का साधन था बहुत से नाराज ही विद्युत के समान प्रकाशित होते थे उस मेघ ने खड्ग और शक्तिरूपी को धारण कर रखा था और क्रोध के वेग से वे परंजय वाच सूतम सैने यहातन युद्ध दुर्मदत्रुनगरी पर विजय पाने वाले रण दुर्मद सूर्यीर सात द्रोणाचार्य को अपने ऊपर आक्रमण करते देख सारती से जोर जोर से हंसते हुए बोले हे नम्बय ब्राह्मणम शूरम स्वर्मण्यवस्थित आश्रय धारत राष्ट्रस्ो दुख भयापह शीघ्रम प्रजबित रसैर प्रत्युद्या ही प्रहिष्टवत आचार्य राजपुत्राणाम सततम सूत ये सौर्य संपन्न ब्राह्मण देवता अपने ब्राह्मणोचित कर्म में स्थिर नहीं है ये पुत्र राजा दुर्योधन के आश्रय होकर उसके दुख और भय का निवारण करने वाले हैं समस्त राजकुमारों के ये ही आचार्य हैं और सदा अपने को सूरवीर मानते हैं तुम प्रसन्न चित्त होकर अपने वेगशाली अश्वों द्वारा शीघ्र इनका सामना करने के लिए चलो ततोरजत रजत संकाशा माधवस्या हयोत्तमा द्रोणस्या मुखा शीघ्र गातरंग तदनंतर चांदी के समान श्वेत रंग वाले और वायु के समान वेगशाली सात्विकी के उत्तम घोड़े द्रोणाचार्य के सामने शीघ्रता पूर्वक जा पहुंचे धान परम तपो सर एक साहस ताड़ो परस्परम फिर तो शत्रुओं को संताप देने वाले द्रोणाचार्य और सातविकी एक दूसरे पर सहस्त्रों बाणों का प्रहार करते हुए युद्ध करने लगे इस चक्र तो पुर पू मास उ शरिह उन दोनों पुरुष शिरोमणि वीरों ने आकाश को बाणों के समूह से आच्छादित कर दिया और दसों दिशाओं को बाणों से भर दिया मेघा विवात धारा भीर तरे तरम न स्म सूर्य जैसे वर्षा काल में दो मेघ एक दूसरे पर जल की धाराएं गिराते हो उसी प्रकार वे परस्पर बाण वर्षा कर रहे थे उस समय न तो सूर्य का पता चलता था और न हवा ही चलती थी इस जालवृतम घोरम अंधकारम अंधकार अनाधृश्यम इन्यूवत चारों का जाल था बिछ जाने के कारण वहां घोर अंधकार छा गया था उस समय अन्य सूरवीरों का वहां पहुंचना असम्भव सा हो गया अंधकार कृत लोह के द्रोड़ सैने योर तरह नांतरम पूर्वक अस्त्र चलाने की कला को जानने वाले द्रोणाचार्य तथा सात्वंशी सात्विकी के बाणों से लोक में अंधकार सा अंधकार छा जाने पर भी उस समय उन दोनों की पुरुष वर्षा में कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। धारा बाणों के परस्पर टकराने से उनकी धारों के आघात प्रत्याघात से जो शब्द होता था वह इंद्र के छोड़े हुए भद्रास्त्रों की गणग्राहक के समान सुनाई पड़ता था नाचिविदा बहु आशीष्टा सर्पाणाम भरत नंदन नाराचों से अत्यंत विद्ध हुए बाणों का स्वरूप विषधर नागों के डसे हुए सर्पों के समान जान पड़ता था तजुर्जाल तर ऊर्जा तल निर्घोषे अजियम शैल श्रृंगार वज्रे हन्यताम इन दोनों युद्ध कुशलवीरों के धनुषों की प्रत्यंचा की टंकार ध्वनि ऐसी सुनाई देती थी मानो पर्वतों के शिखरों पर निरंतर भद्र से आघात किया जा रहा हो चित्र आजन उन दोनों के वे रत, वे रथ घोड़े और वे सारथी सुवर्ण में पंख वाले बाढ़ों से छत विक्षत होकर उस समय विचित्र रूप से सुशोभित हो रहे थे निर्मला नाम जिह्वा जिम्हा पते निर्मुक्ता प्रजानाथ हुए सर्पों के समान निर्बल और सीधे जाने वाले नाराचों का प्रहार वहां बड़ा भयंकर प्रतीत होता था उभयो पतिते क्षत्रे तथित ध्वज उभदितांग उबऊच विजय शिन्हू दोनों के छत्र कट कर गिर गए ध्वज धराशाई हो गए और दोनों ही विजय की अभिलाषा रखते हुए खून से लतपथ हो रहे थे स्रवदे सोड़तम गात्रि प्रसूता भी वहारण अन्योम अभ्य विध्येताम जीवितांत करय सारे अंगों से रक्त की धारा बहने के कारण वे दोनों वीर मदवरसी गजराजों के समान जान पड़ते थे वे एक दूसरे को प्राणांतकारी बेंध रहे थे गर्ज तोत्कृष्ट सन्नारा संखद स्वनाह उपार मन महाराज व्याजहार न कस्रा महाराज उसमें गरजने ललकारने और सिंहनाथ के शब्द तथा शंखों और ध्वधभियों के घोष बंद हो गए थे कोई बातचीत तक नहीं करता था तुष्टि भूतांडिकली योधा युद्धा दुपार मन ददर्श त्वैर थमताभ्याम जात कौतूह सारी सेनाएं मौन थी योद्धा युद्ध से विरत हो गए थे सब लोग कौतूहलवश उन दोनों के दैरथ युद्ध का दृश्य देखने लगे रथिनो हस्तारोह पदात अभि क्षमता चले नेत्री परिवार या नर रथी महावत घुड़सवार और पैदल सभी उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों को घेरकर उन्हें एक तक नेत्रों से निहारने लगे हस्तनेत तथान निवाजिम तथा, तथा रथवाहिन्तिवस्थिता हाथियों की सेनाएं चुपचाप खड़ी थीं घुड़सवार सैनिकों की भी यही दशा थी तथा रथ सेनाएं भी व्यूह बनाकर वहां स्थिर भाव से खड़ी थी मुक्ता विद्रुम चित्रे मणिकांचन ध्वजराभश्चित्रे कवच हिण्य वैजयती पता परी स्मांकम विमल श्रैया च प्रकर्णकमिभ राजभिश्च मृदसु गजान कुंभमालार्दंत भारत सबलकाह सकोतावत सक, सतघ्रदाद्यतोष्णपरिया मेघा नी वागुराह भारत मोते और से विचित्र तथा मणियों और सुवर्णों से विभूषित ध्वज विचित्र आभूषण सुवर्ण में कवच वैजयंती पताका हाथियों के झूल और कंबल, चमचमाते हुए तीखे शस्त्र घोड़ों की पीठ पर बिछाए जाने वाले वस्त्र हाथियों के कुंभस्थल में और मस्तकों पर सुशोभित होने वाले सोने चांदी की मालाएं तथा दंतवेष्टन इन सब वस्तुओं के कारण उभय पक्ष की सेनाएं वर्षा काल में बगलों की खद्योत एरावत और बिजलियों से युक्त मेघ समूहों समान धृष्ट गोचर हो रही थी च युधिष्ठिराशिता तदयुद्धम च महात्मनः राजन हमारे और युधिष्ठिर की सेना के सैनिक वहां खड़े होकर महामना द्रोण और सात्विकी का वह युद्ध देख रहे थे विमानग्रगता देवाह ब्रह्म सोम पुरोगमा सिद्ध चारण संघास् विद्याधर महोरघा ब्रह्मा और चंद्रमा आदि सब देवता विमानों पर बैठकर कर वहाँ युद्ध देखने के लिए आए थे उनके साथ ही सिद्धों और चारणों के समूह विद्याधर और बड़े बड़े नागण भी थे ग्रत्यागत आक्षेप चित्र अस्त्र विविधय विस्मयम जगमुहूर्तो पुरुष सिंह वे सब लोग उन दोनों पुरुष सिंहों के विचित्र गमन प्रत्यागमन आक्षेप तथा नाना प्रकार के अस्त्र निवारक व्यापारों से आश्चर्यचकित हो रहे थे हस्तलाघवेश महाबलता महावीर द्रोणाचार्य और सातकी चलाने में अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए बाणों द्वारा एक दूसरे को बेंध रहे थे तथो द्रोण सदासेद संयुगे पत्रि सुदृढ़ धनुश्चव महादुते इसी बीच में सातिकी महातेजस्वी द्रोणाचार्य के धनुष और बाणों को पंखयुक्त सुदृढ़ बाणों द्वारा युद्धस्थल में शीघ्र ही काट ढाला निमे शांतर परम धन हो सजकार तदपि चिक्षेदास सात तब भरद्वाज नंदन द्रोण ने पलक मारते मारते दूसरा धनुष हाथ में लेकर उस पर प्रत्यंता चढ़ाई परंतु सात्विकी ने उसके उस धनुष को भी काट डाला उसकेत सज सज धनुषाहेदान सर ही तब द्रोणाचार्य पुनः बड़ी उतावली के साथ दूसरा धनुष हाथ में लेकर खड़े हो गए परंतु जो ही वे धनुष पर डोरी चढ़ा चढ़ाते त्यों ही के अपने तीखे बाणों द्वारा उसे काट देते थे एवं सतम छिन्नम धनुषाम नयो दृष्टम संधान इस प्रकार सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले के लिए आचार्य के एक सौ धनुष काट डाले परंतु कब वे संधान करते हैं और के कब उस धनुष को काट देते हैं उन दोनों के इस कार्य में किसी को कोई अंतर नहीं दिखाई दिया तथोश्रोण युद्धान राजेंद्र मन से तथि राजेंद्र तन्द्रतरण क्षेत्र में सातिकी के उस अमानसिक पराक्रम को देखकर कर द्रोणाचार्य ने मन ही मन इस प्रकार विचार किया एक तदस्त्र बलमे कार्तिवी धनंजय भीष व्याघ्रे यदि सात्वताम वरिण तम चाशि मन सा द्रोण पूजयामास विक्रम सावत्कुल के श्रेष्ठवीर सात्विकी में जो यह यस्त्रबल दिखाई देता है ऐसा तो केवल परशुराम में मेंवीर्य अर्जुन में धनंजय में तथा तो ही देखा सुना गया है द्रोणाचार्य मन ही मन उसके पराक्रम की बड़ी प्रशंसा की लाघ सतम तुतोशास्त्र विदाम श्रेष्ठ तथा तो देवासवा सवाह इंद्र के समान सात्विकी के उस हस्त लाघव तथा तो पराक्रम को देखकर अस्त्रवेताओं में श्रेष्ठ विप्रवर द्रोणाचार्य और इंद्र आदि देवता भी बड़े प्रसन्न हुए नाम लक्षया लघुताम शीघ्रवार देवास्थान से गंधर्वास्पते सिद्धचारण संगास्द्रुद्रेद्रोण से कर्म ततः प्रजानाथ रणभूमि में पूर्वक विचरने वाले सात्यकी की उस फूर्ति को देवताओं गंधर्वों सिद्धों और चारण समूहों ने पहले कभी नहीं देखा था वे जानते थे कि केवल द्रोणाचार्य ही वैसा पराक्रम कर सकते हैं परंतु उस दिन उन्होंने सात्यकी का पराक्रम भी प्रत्यक्ष देख लिया तथोधन द्रोण क्षत्रिय मर्द अस्त्रे अस्त्र श्रेष्ठ भारत तत्पश्चात श्रेष्ठ संघारक दूसरा धनुष हाथ में लेकर विभिन्न अस्त्रों द्वारा युद्ध आरंभ किया प्रतिहत्या सता जघाना निशत पहाड़ी तदुतम्यवात सात्विकी ने अपने अस्त्रों की माया से आचार्य के अस्त्रों का निवारण करके उन्हें तीखे बाणों से घायल कर दिया यह अद्भुत सी घटना हुई तस्याति मानुसम कर्म दृष्टान योग तावका पूजय उस रण क्षेत्र में सात्यकी के उस युक्त युक्त अलौकिक कर्म को जिसकी दूसरों से कोई तुलना नहीं थी देखकर आपके रण कौशल सैनिक उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे यदस्त्रम द्रोण तमाचार्योप्य संभ्रांतो योधितापन द्रोणाचार्य जिस अस्त्र का प्रयोग करते उसी का सात भी करते थे शत्रुओं को संताप देने वाले आचार्य द्रोण भी घबराहट छोड़कर सात्विकी से युद्ध करते रहे तथा क्रुद्धो महाराज धनुर्वेद दिव्यम अस्त्रुध महाराज तदनंतर धनुर्वेद के पारंगत विद्वान द्रोणाचार्य ने कुपित हो सात्विकी के वध के लिए एक दिव्यास्त्र प्रकट किया तदा आग्ने महाघोरमृपुघ्न उपलक्षत दिव्यम अस्त्र महेश्वासो वारुण समयत शत्रु का नाश करने वाले उस अत्यंत भयंकर अस्त्र को देखकर माधुर्धर सात्विकी ने भी वरुणास्त्र नामक दिव्यास्त्र का प्रयोग किया हाहाकारो महानाश दृष्टवा दिव्यास्त्रधारण भूतान्याकाश ग्यपी उन दोनों को दिव्यास्त्र धारण किए देख वह महान हाहाकार मच गया उस समय आकाशचारी प्राणी भी आकाश में विचरण नहीं करते थे अस्त्रेते ते वरुणाग्नेताभ्या बाण समे नभ्य पद्येता ब्यावर तदत भास्कर वे वारुण और आग्ने दोनों अस्त्र उन दोनों के द्वारा अपने बाणों में स्थापित होकर जब तक एक दूसरे के प्रभाव से प्रतिहत नहीं हो गए तभी तक भगवान सूर्य दक्षिण से पश्चिम के आकाश में ढल गए तथो तो युधिषिरो राजा भीमसेनश पाण्डव नकु सहदेव परंत साकी तब राजा युधिष्ठि पाण्डुकुमर भीमसेन नकुल और सहदेव सब ओर से साकिकी की रक्षा करने लगे धिष तुम न सालवे साधम विराट मालवेयसा धृष्टुम्न आदिवीरों के साथ विराट केकर राजकुमार मत्स्य सैनिक तथा साल्वदेश की सेनाएं ये सब के सब अनायासी द्रोणाचार्य पर चढ़ आए दुस्साहसन पुरस्कृत राजपुत्र द्रोणम द्रोणमभ्योपद्यंत सपत्ने परिवारितम उधर से सहस्रो राजकुमार शासन को आगे करके शत्रुओं से घिरे हुए द्रोणाचार्य के पास उनकी रक्षा के लिए आ पहुंचे तथो युद्ध अभुद्राजस्ते साम रजसा लोके सरजाल समावृते राजन तदनंतर पांडवों के और आपके धनधरो का परस्पर युद्ध होने लगा उस समय सब लोग धूल से आवृत और बा समूहों से आच्छादित हो गए थे सर्विघन अभवन नवर्त वहाँ का सब कुछ उद्विघ्न हो रहा था सेना द्वारा उड़ाई हुई धूल से ध्वस्त होने के कारण किसी को कुछ ज्ञात नहीं होता था वहाँ मर्यादा शून्य युद्ध चल रहा था इस श्री महाभारते द्रोण परवड़ी जयद परवड़ी द्रोण सात्यक युद्धे अष्टनवती तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथवध पर्व में द्रोण और सात्यकी का युद्ध विषयक अठानवेवा अध्याय पूरा हुआ